सहना वहनौन तो सह वीर कर्वा वह तेजस्वी नधीतमस्वषावै शांति शांति शांति, शांति, शांति वाद की 28वीं कक्षा तैतीस अभ्यास हो चुके हैं पीछे 34वां अभ्यास चलेगा इसमें अख तीन प्रत्यांत शब्द दिए हैं कुछ प्रारंभ में मन धातु से मन अवबोधन या मन जाने से मति ही शब्द बनेगा श्रु श्रवणे धातु से श्रुति और स्मृत स्मृति धातु है स्मरण करने अर्थ में स्मृगाध्यान स्मृ स्मृति। ये सब स्त्रीलिंग के हो गए क्योंकि स्त्री आम एक से एक पढ़ते हैं स्त्रीलिंग में ही होता है भूमि शब्द ये अनादि कोष में बना हुआ है ये भी श्रीलिंग का ही है भू धातु से और धातु से मन से साक्षाते पत्ते साक्षात साक्षात का मतलब परोक्ष कैसे होता है से पत्ते पंक्ति ही ये ये भी एक तीन प्रत्यांत है और ये संग, इसमें आता है लाइन बोलते हैं इसको पंक्ति लगाना उस अर्थ में और ओश ओश धी ओष को धारण करने वाली धातु से की प्रत्यय करके ओषधि ही श्रेणी ही ये कक्षा के अर्थ में आएगा अंगुली ही प्रीति ही ये फिर एक तीन प्रत्याय है और अनुरक्ति ही ये भी एक तीन प्रत्यांत है कांति ही ये कम धातु से बनता है यहाँ इसमें दीर्घ भी हो जाता है इसको ऐसे ही समातु से शांति ही प्रकृति ही ये भी तीन प्रत्यांत है और भक्ति ही भज से शक्त धातु से शक्ति ही और मृत धातु से मूर्ति ही पद्धति ही जो है ये हन धातु से जो हाथी बनेगा तो पद शब्द के साथ जब समास करेंगे पद शब्द के साथ तो पद्धति ही सम उपसर्गपूर्वक ऋद धातु से रिद्धि ही और समिति ही मिति ही और समिति ही या सम उपसर्ग पूर्वक ई धातु से सूक्ति ही वच धातु से सू उपसर्ग सूक्ति ही यम धातु से उपसर्ग लगा करके नियति ही और अंजु धातु से वि उपसर्ग लगा करके व्यक्ति ही रात्रि ही अलग है ऐसे ही तिथि शब्द तो ये सारे स्त्रीलिंग और एकारांत, तो इसमें एक शब्द मति का इन्होंने रूप दिया हुआ है शब्द संख्या चौदह में उसी के अनुसार सारे शब्दों के रूप चलेंगे इसमें क्षत्रि प्रत्यय और शानस प्रत्यय भी आगे ये ला रहे हैं धीरे दीर धीरे तो इस अभ्यास में क्षत्रि प्रत्यय आ रहा है तो क्षत्रि प्रत्यांत जो शब्द बनते हैं उसमें पठत शब्द का इन्होंने लिया हुआ है कि पठत शब्द के रूप उसको देखेंगे उसी के समान चलेंगे और पठत शब्द के रूप किसके समान चलेंगे भगवत शब्द दिया है ना उन्होंने विशेष रूप भगवत के तुल्य तो उसमें पठत शब्द जैसे पठन पठन तऊ पठन पठन तम पठन तऊ आगे फिर भगवत के समान है सारे द्वितीय अभिव्यक्ति का प्रयोग करेंगे इसमें ये पीछे भी कर चुके हैं तो पुनः है स्मरण करने के लिए कहा हुआ है कि द्वितीया के जो नियम पीछे आ चुके हैं उसको एक बार फिर देख करके और उसके अनुसार यहां भी प्रयोग करेंगे क्षत्रिय और शानस प्रत्यय जो आते हैं ये क्षत्रिय और शानस हैं तो दो प्रत्यय लेकिन दोनों लट लकार के ही स्थान में होते हैं परंतु क्षत्रि आएगा तो परस्मी की धातुओं से और शानस आएगा तो आत्मनिपद की धातुओं से सूत्र लट है क्षत्रि शाल प्रथमा समानाधिकरणे अधिकरण वैसे सूत्र में कहा हुआ है अप्रथमा समान अधिकरण प्रथमा के साथ समानाधिकरण न हो तो होता है ये लेकिन प्रायः लोग प्रयोग कर देते हैं प्रथमा में भी क्षत्रि में दो अनुबंध हटा करके अत बचेगा इसका शीत और ये रिवी हट जाएगा इसमें शकार और रिकित संज्ञा होकर के शानस में भी शकार हट जाएगा और चकार हटके आन शेष रहेगा इसका और ये शब्द क्षत्रिय तो जिसे शब्द के भी साथ में आएंगे उसके ये बनेंगे विशेषण तो विशेषण होने के कारण से इनके लिंग वचन कारक इत्यादि सब विशेष के समान बनेंगे अब इसके रूपों में अलग अलग जो गणों की धातुएं हैं उनके अनुसार थोड़ा अंतर आ जाता है क्योंकि क्षत्री और शानच ये दोनों शीत हैं और शीत होने से दोनों सारधातुक भी हैं तो सार्वधातुक होने से जैसे हम लटके स्थान पर लाते हैं वो भी सार्वधातुक होते हैं लटके स्थान पर क्षत्रि शानच ले आए ये भी सारधातुक होते हैं तो जैसे लठलुट लंग चार लकारों में हर गण का अलग अलग जो विकरण आता है वो आत वही विकरण वैसा ही विकरण जिस गण की धातु है वो यहां भी आएगा इसलिए रूपों में अंतर आएगा इसके जैसे जो हत्यादि गण में है तो दातु से क्षत्रिय करेंगे तो शप भी आएगा शप का शुलू भी होगा शुलू होगा तो उद्वित्व भी होगा ये सारे ही कार्य होने और ये जो नुमागम होता है पांच प्रत्यय में क्षत्रि प्रत्यय करने पर जो नुमागम होता है शानस में तो नहीं होगा शानस में तो अकारांत ही शब्द बनेगा स्त्रीलिंग में आकारांत बन जाएगा लिंग में धन के समान रूप चलेंगे उसमें लिंग बालक के समान स्त्रीलिंग में लता के समान लेकिन क्षत्रि में थोड़ा अंतर पड़ जाता है तो क्षत्रि में नुमागम भी होता है सर्वणम स्थान पर रहते चाम स्वर्ण नाम स्थानीय धातुओं से प्रकरण प्रारंभ हो रहा है ये सूत्र मत लगा देना आपको यहाँ पर यह भी लगता है वो चीज़ लग रही कहा लगता है उसको देखना होगा तो इसमें क्योंकि ददत में शप ही नहीं रहा शप का शुरू हो चुका है न तो अंगस के अधिकार में तो प्रत्यलक्षण नहीं होता है अगर हम लुप शुलू लुप कहकर हटाते हैं तो नलमता अंगस से और नुमागम मंगस्य के ही अधिकार में है तो यहां नहीं होगा ध्रुव बनेगा ददत ददतऊ ददत जबकि पठका बनाएंगे तो पठन पठन तऊ पठनत यहां नुमागम हो गया और क्षत्रि प्रत्यांत शब्द क्योंकि रिदित होते हैं ये ऋकारांत होते हैं रिदित रिद होते हैं तो रिदित होने से ओगित भी हो गए ओगित होने से स्त्रीलिंग में उगित से नीप होकर के नदी के समान रूप चलेंगे फिर तो नपुंसक लिंग में जगत के समान स्त्रीलिंग में नदी के समान और पुल में आ, कुछ में कुछ अवस्थाओं में भगवत के समान यानी कि मैं द्वितीय के बहुवचन से लेकर के आगे तक के बाकी में थोड़ा अंतर आ जाता है जैसे वह जा रहा है या जा रहा था अब यहां पर हम वर्तमान काल में भी बोल देते हैं जा रहा है और जा रहा था भी बोल दिया लेकिन जा रहा जो शब्द है ये ये क्रिया को जोड़ रहा है उसके साथ में तो जैसे इंग्लिश में कंटिन्यूस टेंस होता है उसमें आईएनजी लगा देते हैं हम उसी प्रकार से यहां पर क्षत्रिय शानस लगाते हैं तो गच्छन अस्ति, अब गच्छन जो कहते हो रहेगा सगछन आशीत भी कह सकते हैं उधर। वक्ता ये कहना चाह रहा है कि उस समय वो इस क्रिया से युक्त था तो क्रिया से युक्त क्रिया के साथ उसको जोड़ना ये कथन में आ रहा है तो वहां क्षत्रिय हो जाएगा वह खा रहा था स खादन आसी ऐसे बोलेंगे तो विकरण का बताई दिया मैंने विकरण तो होने ही है जिस गण की धातु है ये अस धातु से करेंगे क्षत्रिय प्रत्यय तो जैसे लठलकार मुरुख चलते हैं अस्थि स्तः संति तो स्त संति आदि में आकार का लोप हो जाता है इंगित होने से तो क्षत्रि तो है ही तो आकार कहीं भी नहीं दिखाई देगा उसमें अस्तु से क्षत्रि करेंगे तो आकार नहीं दिखाई देगा केवल सकार बचेगा धातु का क्षत्रि का हाथ जोड़ करके मूल शब्द बन गया सत सत के रूप चलेंगे सन संतऊ संत ंग में सती सत्यऊ सत्य पा, आदि धातुएं हैं वहां पर जैसे लटलकार में पिब आदि आदेश होते हैं शीत प्रत्यय परे होने से तो वो कार्य यहां भी हो जाएगा तो पिबन पिबंत पिबंत ऐसे रूप चलेंगे तो क्षत्रिय प्रत्यांत या शानस प्रत्यांत के साथ में हम अस्थातु का प्रयोग भी साथ में करते हैं है था होगा ऐसे इस अर्थ को बताने के लिए वह जा रहा है तो है कि अलग से बना सकते हैं वह जा रहा था वह जा रहा होगा सगछन भविष्यति इस प्रकार से भी बन जाएंगे आगे सूत्र दिया है उन्होंने शप श्यन नित्यम तो शप और श्यन अब शप कहा होता है तो भादी गण में तो होता ही है शप आदादी में हट जाता है ज्योत्यादि में भी हट जाता है और चुरादी में एणिज करने के बाद भी शप आता है अन्य भी किसी गण की धातु से एणिज करेंगे हम बाद में क्षत्री लाएंगे तब भी शप आएगा तो इन्होंने दिया है कि जैसे गच्छ, गम धातु का दिया है तो स्त्रीलिंग में इन्होंने दिया है कि शप शनोर नित्यम तो यहां पर गच्छी जैसे गच्छत शब्द से हम एकदम ऐसे नहीं कर देंगे स्त्री प्रत्यय किया कर दिया और गच्छती बना दिया क्योंकि यहां पर नमागम करना होगा और ई जुड़ जाएगा उसके अंत में तो गठंतीउ पठन इस तरह से रूप चलेंगे इसमें शप और शन की धातु में जो है वहां पर जैसे दिव्यत दिवादिगण की है तो स्त्रीलिंग में दिव्यंती दिव्यंत्यू दिव्यंत्य मूल शब्द बन गया है अब ये सप शन और और जो इत्यादि गण की धातुएं हैं या आदादी स्वादी इत्यादि जो और गणों की हैं उसमें नुम आगम नहीं हो पाएगा जैसे रुद्र धातु है तुदा, तुदादि गण की तो रुदती नहीं रुद्र तो आदादि गण की है तो शब्द तो हट गया है अब स्त्रीलिंग बनाने में भी केवल नहीं पाएगा रुदती श्री धातु स्वादी गण की है लेकिन श्री से भी नमागम का न करके स्नु तो आएगा तो श्रीणवती ऐसी क्रियादिगण के क्री धातु से क्रीणति क्री धातु से कुरुवती और ज्योत्यादि में ददती इस तरह से स्त्रीलिंग में इनके रूप बनेंगे उदाहरण के भाग्य देखिए आप पढ़कर तो आते हो ना सारा इसको पहले से पूरा देख करके आना चाहिए तो अस्ति। अब गति अस्ति और अव आसी या भविष्यति। तीनों बोल सकते हैं तौ गृ आस्ताम् आसन्। जा रहे थे जाते हुए थे तुम गच्छन असी या गी ही तुम के साथ मध्यम पुरुष आएगा अहम अस्मि अथवा आसम बालिका स्त्रीलिंग हो गया बालिका अस्ति बालिके द्विवचन है तो बालिके स्तह बहुवचन में बालिका ग्य सी फल नपुष का है तो फलम पतत फलानि फला पतंती संती और ये पतंती लट का बहुवचन नहीं है प्रथम पुरुष का प्रथमा का बहुवचन है ये प्रत्यंत का पठन तम बालकम या लिखतीम बालिका विशेषण है तो द्वितीया अगर बालकम में आ रही है तो इधर पठन तम बालिका में द्वितीय है स्त्रीलिंग का है तो लिखंतीम बालिका पश्य पठता मया मैं पढ़ रहा था उस समय पढ़ते हुए मेरे द्वारा सर्पो दृष्ट सर्प देखा गया भोजनम खादते विप्राय भोजन तो कर्म ही रहेगा खाद धातु का उसमें द्वितीय ही रहेगी लेकिन खादत जो क्षत्रिय प्रत्यांत है ये विप्र का है विशेषण तो वो संप्रदान है तो ये भी संप्रदान यहाँ भी चतुर्थी होगी खादते विप्राय फलम दे धावत अश्वाद अश्व अपादान है तो धावत भी अपादान पंचमी आ गई दोनों में तो धावतोश्वाद नरह पतितः ऐसी पठतः कृष्णस्य तो कृष्ण में शेष में ष्टी है उसके विशेषण पठत में भी ष्टी आ गई पठतः कृष्णस्य मुखम पश्य मई पठती सती तो मई मे के मई के साथ में अहम के साथ में ये पठत उसका विशेषण है यहां भी सप्तमी हो गई यश भावे न भाव लक्षण और इसी का फिर असधातु का रूप अर्थात यहां पर दो शब्द हैं क्षत्रि प्रत्यांत पठत और सत तो पठत में भी सप्तमी सत में भी सप्तमी मई के कारण से तो मई पठती सती गुरु रागत शिव आ रहा है तो क्या बनेगा शिव क्या लिखा है हैं शिव आगछन नस्ती वे दोनों पढ़ रहे हैं तो तऊ पठन तऊ वे सब लिख रहे हैं ते तू हंस रहा है नोटागम भी कर सकते हैसन नसी गमो हृस्विची ग तुम सब हंस रहे हो स्था। मैं देख रहा हूं तो हूँ आपने क्या लिखा है स्मी हम सब खेल रहे हैं तो व्यय क्रीडंत स्म क्रीडंत स्म रही है रमा रि आगछती हाँ नुमागम का ध्यान रखना है क्योंकि नित्य कह दिया है शब शनोर नित्यम नित्य ही रहेगा तो आगे अस्ति आगे विभा गा रही है विभा इसमें भी शप होना है जहां भी शप आएगा या शन आएगा नुमागम करना है तो विभाग गायन्त्यस्ति, गायन्ति अस्ति, पत्ता गिर रहा है पत्रम, पतनस्ति। पतनस्ति। पतनस्ति। पतन हाँ पत्र नपु से लिंग का है तो पतदस्ति पतद अस्ति, पतदस्ति तकार को तकार हो जाएगा <coughs> राम सोच रहा था तो रामश चिंतन आसित ये चुरादिगण की है तो वहां भी शप आएगा तो चिंतन आसित कृष्ण पूछ रहा था कृष्ण आसित सम्प्रसारण हो जाएगा इंगित होने से शब के मित होने से वे सब जल पी रहे थे ते जलम पिवंता पिवंता आसन तो फूल सू रहा था तव पुष्पम जिघ्रन आसी मैं काम कर रहा था अहम कार्यम कुर आसम हम हंस रहे थे तो वसंत हसंत आसम आसम आस्व आसम लिखते हुए बालक को देखो अब अभिव्यक्ति बदल जाएगी अब तक हमने प्रथमा का प्रयोग किया था अब अन्य व्यक्तियों में भी तो बालकम को हमें द्वितीया में रखना है तो लिखन भी द्वितीया में आएगा लिखन तम बालकम पश्य काम करते हुए मैंने एक सुंदर फल पाया अब मैंने एक सुंदर फल पाया तो मैंने में कौन सी लाने वाले हैं हम यदि कर्म बनाएंगे तो मया तो मया बोलेंगे तो कार्यम कुरता मया अब जैसे मया में तृतीया है तो कुरता में भी तृतीया तो कार्यम कुरता मया एकम सुंदरम फलम आगे लब्धम लब्धवान मत बोलना आप लब्धवान बोलेंगे तो फिर हाँ अगर लब्धवान बोलेंगे तो बनेगा कार्यम अहम एकम सुंदरम फलम लब्धवान और लब्धवान भी न कहें हम तो। लंगलकार का प्रयोग कर सकते हैं तो अलभम यहाँ भी ऐसी होगा अलभ हाँ अलभत भाता, अलभताम नहीं अलभ ताम अलभन त ऐसे करके हो भी एकम ताक्तं। ताक्तं भी हो क्यों नहीं हो सकता पढ़ती हुई बालिका को फल दो तो पेड़ ये देखना है मैं कि मूल शब्द क्या है इसमें बालिका के साथ में हम जो क्षत्रि प्रत्यांत बोलेंगे उसका मूल शब्द क्या है बिना व्यक्ति के है दोबारा बोलो ना पठंती अब नदी के समान इसेगा पठंती का ही रूप चलेगा मैंने कोई अंतर नहीं लेना है मूल शब्द बन चुका है अब तो क्या बनेगा पठंत्यई पठंत बालिका ये फल दे दौड़ते हुए घोड़े से तो मूल शब्द क्या है यहाँ धावत ही रहेगा अब घोड़े से यानी कि पंचमी रखना है तो धावत धावतोस्वात धावतोस्वात शिष्योपत शिष्य क्रिया आ, अर्बना भी हो जाएगा गीत गाती हुई रमा का मुह देखो तो गीतम गीत तो द्वितिया ही रहेगी यहाँ पर कर्म है ये और उधर जो मूल शब्द बनेगा क्षत्रि प्रत्यांत वो बनेगा गायंती तो गायंतीम गीतम गायंतीम नहीं ष्टी आएगी गीतम गायंत्या रमाया मुखम पश्य गायंतिया रमाया मुखम पश्य भोग भो से रेफ का यकार होके लोपा कल से, से लोप हो जाएगा जब वाला क्यों है किसमें रोरी लग रहा है और कौन सा लग रहा है दो सूत्र लगने हैं ना रोरी तो रेफ पर रहते रेफ का लोप करता है और दूसरा क्या लग रहा है भूभोग लग रहा है तो कौन सा लगाना चाहिए देखो पुस्तक में देखो दोनों सूत्रों की लोकेशन अलग अलग देखो क्या क्या है में सूत्र हो रही है हम्म हम्म तो कौन सा लगेगा क्यों सत्यपति जी कौन सा लगेगा लगेगा कौन सा लगेगा उत्तर दो पहले उत्तर में अंतर आ गया <laughs> आ गया अंतर यदि आप भू भोगोल लगा भी दोगे तो रोरी को क्या दिखाई देगा रोरी को क्या दिखाई, दिखाई देगा तो अपना काम नहीं करेगा फिर वो रेप दिखाई देगा तो मान जाएगा वो उसको रेफी तो चाहिए तो लाभ क्या हुआ फिर तो हमेशा पूर्व सूत्र लगता है त्रिपादी में या सवा सात अध्याय और तीन पाद इन दोनों की अपेक्षा में भी जब ये सूत्र असिद्धि ही हो जाने हैं तो इनका करना न करना इनका कार्य है, उसका महत्व तो क्या रहा तो भोग को आप लगा भी दोगे तब भी उसका कोई महत्व तो नहीं है क्योंकि रोरी उसके बाद फिर लगना है तो ऐसी अवस्था में अब यहां जैसे यहां तीन शब्द है ना गा, गायंत्या रमाया मुखम तो गायंत्या का भी करना है आपको रमाया तो दो शब्द दो जगह है तो गायन त्या रमाया यहां तो यहां दोनों और रेफ आ रहे हैं लेकिन रमाया और मुखम यहां तो दोनों रेफ नहीं आ रहे हैं तो वहां तो लग जाएगा लेकिन यहां रूरी से रेफ का लुफ हो जाएगा नहीं तो आप कैसे बनाओगे अंतर्राष्ट्रीय चलो खैर वहां तो ये कह सकता है कोई के अंतर में तो रेफ वैसा है रू का रेफ नहीं है वो तो नहीं बनेगा उदाहरण अंतर में तो रेफ मूल स्वरूप में है ना मैं कुछ कह रहा हूँ आप कुछ कह रहे हो धीव तो है ही बात ही हो रही है अंतर में क्या भू भगो प्राप्त हो रहा है नहीं। जहां मैं बोल रहा हूं वहां सुना करो ना अब मैं क्या कह रहा हूं क्योंकि रू के रेफ को करता है वो तो यहां तो रोरी लगना ही है यहां तो निर्विवाद है लेकिन अन्य जैसे जहां ऐसे स्थल आएंगे जैसे निर है निरुपसर्ग है और भी हैं ऐसे तो वहां रोरी सूत्र पहले लगेगा अगर दोनों लग रहे हैं तो पहले लगेगा और यहां कैसे करोगे आप मनोरंजन में यहां हसीचय पहले तो पहले वाले का महत्व हो गया अब यहां भी लग रहा है रोरी क्या बनना चाहिए मनारथ क्योंकि रोरी लगा भी देंगे तो फिर लगेगा भी हसीचय वो मानता ही नहीं उसके कार्य को तो जब मैं लिख रहा था तब एक आदमी मेरे पास आया तो जब मैं लिख रहा था या इसको यू भी कह सकते हैं हिंदी के वाक्य को कि मेरे लिखते समय क्योंकि जब मैं लिख रहा था ये बोलते ही फिर यदा मुझसे निकलेगा पहले <laughs> यदा अहम लिखन आसम अशुद्ध वो भी नहीं है उसमें भी कोई शुद्धि नहीं है यदा अहम लिखन आसम जब मैं लिखता हुआ था तब वो आया और ये भी सही है कि मई लिखती सती है तवत वाला जो लिखी लिखित वती तस्में ये कैसे बन जाएगा नहीं ये नहीं बनेगा लिखित वति वत प्रत्यय कैसे लाएंगे मतु प्रत्यय कैसे तबत करके तबत करेंगे तो यहां वो कंटिन्यूस वाली बात नहीं आ रही है फिर वो तो भूतकाल बना दिया हमने पहले ही उसको और दूसरी बात एक और है लिखित लिखितवान या लिखित वत लिखितवत कौन है जिसने लिख लिया है तो लिखितवती सती यानी जिसने लिख लिया है उस आदमी के होने पर तो वो वो अर्थ नहीं है यहाँ पर यहाँ तो वो क्रिया को दिखा रहा है जब मैं ये क्रिया कर रहा था तब अपनी नहीं कह रहा है कि मेरी उपस्थिति में क्योंकि जब वो लिख चुका था तब नहीं आया था वो कब आया था लिखते समय आया था लिखित में का अर्थ हो गया कि जब वो लिख चुका था तब आया नहीं लिखने का काम पूरा हो गया था यहां है लिखने का काम चल रहा था लेखन क्रिया वर्तमान काल में थी उस समय जिसमें बताया जा रहा है ये तब तो भूतकाल में बन चुकी है वो लेकिन जब वो आया था उसमें वर्तमान काल की थी क्रिया वो तो मई लिखती सती अब यहाँ जब जब की हमने नहीं बनाई है संस्कृत तो तब की भी नहीं बनाएंगे तो मई लिखती सती एको मनुष्य है मेरे पास आया एको मनुष्य मम पार्श्वे या समीपे या समीपम है द्वितीया भी कर सकते हैं समीप पार्श्व इत्यादि के साथ में कई व्यक्तियां होती है तो आगतवान या आगत या आगछत श्रुति के पीछे स्मृति चलती है तो श्रुतिम अनु ये जो इन्होंने द्वितीय व्यक्ति का बताया था ना पीछे के अभ्यास को देखें तो वहां अनु के साथ में द्वितीय व्यक्ति बताई हुई है तो श्रुतिम अनु स्मृति चलती या स्मृति गच्छती शक्ति भक्ति अनुरक्ति और प्रीति को शांति और समृद्धि के लिए चाहो तो चाहने के ये कर्म बन जाएंगे सारे शक्तिम भक्तिम अनुरक्तिम, प्रीतिम च और शांति और समृद्धि के लिए तो शांति समृद्धि करके शांति तो हाँ दोनों बन जायेंगे समृद्ध क्यूँकी घी संज्ञा और नदी संज्ञा दोनों हो जाती हैं ऐसी समृद्ध और समृद्ध अभिलाषस्व या इच्छा जी ये अनु गौ। स्मृति चलन इस इस नहीं, नहीं वो हो गया अब वहाँ रहा, रहा रहा रहा बोलते हैं इस वाक्य में रहा नहीं है चल रही है नहीं है शत्री का प्रयोग करवाना होता है तो वहाँ रहा शब्द आना चाहिए रहा रही रहे इस तरह से वाक्य में पढ़ रहा था पढ़ रही थी पढ़ रहे थे और जहां ती ता ते ऐसे बोल देते हैं वो फिर लटलकार ही आएगा चलती है और चल रही है इसमें अंतर हो गया क्योंकि जहां भी रहा रही रहे बोलते हैं वहां ये बताना मुख्य प्रयोजन होता है कि क्रिया क्रिया की निरंतरता और यहां क्या है कि चलती है बस कब चलती है कब नहीं चलती ये तात्पर्य नहीं है और चल रही है ना इस समय वर्तमान में जब बताया जा रहा है जिस समय वाक्य बोला जा रहा है उस समय क्रिया की निरंतरता है जैसे वह नहाता है हैं? और नहा रहा है कितना अंतर दोनों में भोजन खाता है ठीक है सुबह खाते हैं शाम खाते हैं दोपहर खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा और भोजन खा रहा है हैं? पढ़ता है और पढ़ रहा है सूक्ति को पढ़ो सूक्तिम पठ मूर्ति को देखो मूर्तिम पश्य समिति में जाओ समितिम, तो समितिम गच्छ औषधि औषधिम चाने विद्यालय के पास दो पंक्ति में दस व्यक्ति हैं तो विद्यालय से समीपे दो पंक्ति में तो दो पंक्ति में यहाँ आधार के रूप में लेना है इसको तो का, पंक्ति का स्त्रीलिंग सब, सब, का सप्तमी व्यक्ति का द्विवचन तो क्या बोलेंगे पंक्तियों पंक्तियो हो विशेष जैसे के दो पंक्ति को जोड़ जो सकती है हाँ जोड़ दो कोई अंतर नहीं पड़ता नहीं जोड़ोगे तब तभी वही अर्थ निकलेगा तो पंक्तियो हा दश अब पंक्तियों या पंक्तोर या, पंक्तियो या पंक्तियो क्या मतलब रेख का यकार करें या रकार रहेगा रहे, रहे रहे दश आगे आ रहा है भग को लगे है? नहीं लगेगा ये क्यों अश्वरे नहीं है नहीं, तो रेफ नहीं, नहीं, नहीं है सत्यपति जी की झोड़ देख रहे हैं पता नहीं, नहीं? तो अब ध्यान गया ना आपका रेफ से पूर्व आकार कहा है तो पंक्तियों और दश दस व्यक्त या मनुष्य सं लेकिन व्यक्ति जब भी बोलना हो ध्यान रखना श्रीलंका ही होता है ये इस हम हिंदी में पुलिंग बोलते हैं व्यक्ति आ रहा है क्या बोलना चाहिए यार। <laughs> इसमें समीप है ना इसमें के जोड़ नहीं सकते जोड़ सकते हैं। ये ये से विद्यालय है दूरांतिकार थे ही षष्ठन्न कई सारी व्यक्तियाँ हैं आपको जो इच्छा हो जोड़ो परिष्कृत पद्धति को अपनाओ तो परिष्कृता पद्धतिम सेवस्व पद्धति स्वच्छ स्वच्छ शब्द नहीं तो परिष्कृत क्या उर्दू का शब्द है ये संस्कृत का ही तो है ये जी जी। इसको बदलने का अर्थ है ये शब्द कुछ गड़बड़ है ना बदल करके लिखे तो और हाँ तो आप कम भरी लगा दो या वाह कह दो लेकिन परिष्कृत तो बहुत अच्छा शब्द है ये परिष्कृत है पद्धति नहीं आ रहा है आगे स्त्रीलिंग का समास के आगे आएंगे अभी हो जाएगा समाज हाँ बिल्कुल हो जाएगा हाँ अपनाओ अपनाना ही सेवस्व होता है सेव... सेवा करने का अर्थ अपनाना ही होता है सेवा करने का अर्थ होता है सेवन करना हम सेवन ही करते हैं जिसकी सेवा करते हैं उसका हम्म अशुद्ध दो वाक्य दिए हैं इन्होंने तो गमन पान ग्रहण कृष्ण इसमें क्षत्रि प्रत्यय करके गन पिपन जिग्रण पश्यन ऐसे ही इसमें स्त्रीलिंग का नुमागम हो जाएगा सप्सन और नित्यम से आगछन्ती और गायंती ऐसे बनेंगे चलिए अगला अभ्यास देखते हैं अभ्यास। तो पहले ह्रस्व इकारांत शब्द थे इसमें दीर्घ इकारांत आएंगे और पहले वहां क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग किया गया था यहां शानस का प्रयोग आएगा तो दीर्घ विकारांत शब्दों में कुमारी गौरी मही मही पृथ्वी को बोलते हैं रजनी रात्री है ये कौम दी ये धातु कौमदी कौ किसमें किसमे कुमारी दीजिए क्या है क्या अंतर पड़ता है उसमें खेलते ही है बच्चे तो क्रीडा है तो क्रीडा करते नहीं है बच्चे और वो भी है कुत्सित मार वाला कुछ मार भी पड़ती है इस अवस्था में आकर्षण अधिक रहता है विषयों की ओर शीत गौरादि भौरादिगण में तो कुमारी गौरी मही रजनी कौमुदी हाँ वैसी प्रथमे से हो जाएगा वैसी प्रथमे से हो जाएगा प्रथम अवस्था है इसलिए कौमुदी ऐसे ही तो कौमुदी का कह रहा था मैं कौमोदेती कौमुदी तो क्या अर्थ हुआ गुरु ये धातु से आप यहाँ से है? मैं कुमार है धातु से आप सीधे घुस जाओगे चौथे पांचवे अध्याय में है ताकत इतनी नहीं कुमारी <laughs> नहीं, कुमारी <laughs> शब्दों के तो पक्ष आपको लेक चलना लेक तो सिस्टम से ही पड़ेगा चौथे पांच मध्या में एंट्री आपको नहीं मिलेगी जब तक आप प्रातिपदिक नाम नहीं रखवाएंगे और प्रातिपा नाम रखने की भी ऐसी शर्तें लगी है की वहा आपको कुछ और भी करना पड़ेगा क्योंकि धातु का नाम नहीं होता है प्रातिपदिक प्रत्यय का नाम भी नहीं होता है प्राधिपदिक लेकिन दोनों को जोड़ दोगे आप अकेले धातु का नाम प्राधिपतिक नहीं होता अकेले प्रत्यय का नाम भी प्राधिपतिक नहीं होता है ना लेकिन दोनों को जब जोड़ देते हैं तो हो जाता है प्राधिपत्य क्यों क्योंकि दोनों को जोड़ देंगे तो कृदंत बन जाएगा शब्द ही तो कृदंत होने से प्राधिपत्य तो पहले आपको कृदंत करना पड़ेगा अचप्रत्यय करके उसके बाद इधर आ सकते हैं आप चौथे अध्याय में तो कौमुदी किसे कहते हैं कऊ मोदे तो कऊ क्या है ये हाँ। कु का सप्तमी हाँ। कु क्या है पृथ्वी हाँ। जो पृथ्वी पर चमके वो कौमुदी प्राची प्रतीची उदीची ये जो शब्द है ये दिशावाचक है और इसमें सभी में अंशु धातु है तो अंशु धातु से उपसर्ग अलग अलग हैं है प्रति और उत् और यहाँ अंचु धातु से प्रत्यय करके और क्योंकि धातु उगित है ये अंचु तो से बाद में भी हो जाएगा क्या करने के लिए कार्य भी अंच... का तो बताइए तो देखो आप अंशिष्ट कहाँ पर है सूत्र निकालो पहले सूत्र निकालो तो प्राची प्रतीचि उदीची हम्म प्रती प्रती में जो है वो अको ई हो जाता है नहीं प्रती के दीर्घ हो जाता है चौच चौ, चौ, चौ सूत्र से चौ, चौ, चौ अकेला चौ सूत्र जो है आकार का तो लोक हो जाएगा और प्रती को दीर्घ हो जाएगा हम्म अब देखो सत्यपति निकालेंगे कहीं ना कहीं पाठ किया करो दही का आप लोग दैनिक दैनिक पाठ किया करो प्रातः काल को ठीक है तो प्रतीचि उदीची में कह रहा था मैं कि आकार का तो लोभ हो ही जाएगा उसके बाद प्रति और प्रति को दीर्घ हो जाएगा ऐसे ही महिषी शब्द है स्त्रीलिंग में आता है ये रानी के लिए भी आता है भैंस के लिए भी आता है और सखी शब्द पुलिंग में ह्रस्वीकारांत होता है स्त्रीलिंग में दीर्घिकारांत सखी दासी वापी, तालाब को बोलते हैं छोटे चोड़ छोटे तालाब होते हैं जो कमलिनी ऐसे ही पूरी शब्द पूरी शब्द ये नगर के लिए और नगर से भी नगरी बन जाता है और वाणी ये भी इकारांत है सरस्वती मथु प्रत्यांत होकर के उतिक हो करके सिंगी जाएगा सरस्वती और पार्वती भागीरथी जानकी अष्टाध्यायी ये कोष्ठक में क्यों दे दिए है हैं, हैं? दिया हैं ये भी शब्द सभी स्त्रीलिंग के ही हैं और में यदि ये तो प्रसिद्ध शब्द है चेत भी आता है इसी अर्थ में और नो और चेत दोनों इकट्ठा करके भी बोल देते हैं नहीं तो यदि बोलना होता है तो और इसी नो चेत के स्थान पर अन्यथा भी कह सकते हैं और यतः क्योंकि और यतो ही ऐसे भी बोलते हैं तब भी क्योंकि ही अर्थ रहेगा उसका अकेला यतः बोलेंगे तब भी क्योंकि अर्थ निकल आता है लेकिन अकेला यत से जिस कारण से ये भी अर्थ निकल आता है जहां से ये अर्थ निकल आता है सकृत ये एक बार हम कैसे बनेगा सकृत शब्द तो एक बार अर्थ कैसे होगा इसका एक एक शब्द से ही बनता है एक शब्द से ही बनता है एक सकृत च एक के स्थान में सकृत तो एक बार क्योंकि वहाँ जो क्रिया की अभ्यावृत्ति में कृत्वसूच प्रत्यय करते हैं क्रिया अभ्यावृत्ति करने कृत सूच द्वित्री चतुर्भ्य सूच तो एक का क्या बनना चाहिए एक कृत तो शुक्रिया वहां पर एक उसी के आगे क्या, चकार से क्या कौन से चकार से एक लस एक लस हाँ सकृत आदेश भी तो करना है तो सकृत आदेश कर दिया तो पूरे शब्द के स्थान पर सकृत बन गया ये और इसी में नए समास कर देंगे तो असंकृत हो जाएगा अनेक बार तो इनमें जो सारे शब्द आए हुए हैं इस प्रकरण में दीर्घ हैं ये नदी के समान रूप चलेंगे नदी का इन्होंने दिया हुआ है शब्द संख्या पंद्रह में और द्वितीय व्यक्ति यहां भी चलेगी इस अभ्यास में तो उसको ध्यान में रखना है क्षत्रिय शानच का पीछे सूत्र आ ही चुका था ये और लटके स्थान में होते हैं दोनों प्रत्यय जिसमें शानच के विषय में केवल इतना ही विशेषता है कि इसके इससे जो बनाएंगे हम शब्द शानच प्रत्यय करके वो सभी अकारांत पुण्लिंग में अकारांत रहेंगे बालक के समान रूप चलेंगे स्त्रीलिंग में रमा के समान या लता के समान और नपुसक लिंग में धन या गृह के समान और आत्म की धातुओं से शानच होता है लठ स्थान में शानस का शेष रहता है आन अब यहाँ भी विकरण जिस कण की भी होगी वो आएगा विकरण जिस कण की भी होगी वो आएगा और उसमें यदि विकरण ऐसा आ रहा है जो कि अकारांत रूप में रहता है जैसे शप, श, श्यन और कौन सा है और कौन सा है तीन तो मैंने गिना दिए आप असीम बोल रहे हो कि श्यन में यह है वो तो मैं ही कह रहा हूं है। मैंने कहा था जो अकारांत विकरण हैं उनमें तीन तो मैंने गिना दिए शब श और श्यन तो इसमें आपको क्या शंका थी श्यन में नकारांत दिख रहा है आपको अकारांत नहीं है श्यन क्या तो तो में। माँ भी है तो क्या होना चाहिए था या में यह होनी चाहिए थी हाँ। देखो और हाँ। तो निकल गया, गया। शयन गुरु जी नस... हाँ। श्यन में आ नहीं है अंत में आ तो है मैंने आकार बोला था अकारांत बोला था अकारांत नहीं है श्यन अकारांत मैं ये सब में आ आ से से, यह तो तो निकल गया तो इसमें यह निकल गया, तो इस तो तो गया। इसलिए ये नहीं बोलना चाहिए था अकारांत की <laughs> गिनती में इसको नहीं लाना चाहिए आपका ये तो कहना है क्या अकारांत की गिनती में शयन नहीं आएगा क्योंकि इसमें यह भी है और अभी है अरे है तो अकारांत ही अब और कौन सा विकरण है अकारांत ये पूछ रहा हूं मैं शनम बीच में आता है ये कैसे बनाएगा धातु को अकारांत ये अंग को अकारांत कैसे बनाएगा ये तो बीच में घुसता है बेचारा क्या करेगा अब रुद्र में आया तो रुणध धातु धकारांति धा, अकारांत अंग कहां बना तो तीन विकरण है तो ये जब तीन विकरण आएंगे तब आने मुख से मुख आगम हो जाएगा नहीं तो नहीं होगा ठीक है तो मुक्का जो है आने मुख अभी ये मुख है कित तो कित है तो किसको हो रहा है ये आन पर रहते हो रहा है ना अकारांतक को हो रहा है तो अकारांतक के अंत में आ जाएगा इन्हें मकार जुड़ जाएगा उसमें जैसे यजमान वर्तमान वर्धमान और आदादीगण में अकारांत धातु रहती नहीं लेकिन एक धातु ऐसी है अदादिगण में आस धातु आकारांत तो वो भी नहीं बनेगी लेकिन वहां यदि हम शान प्रत्यय लाएंगे आस धातु से तो आस और आन अब वहां पर एक अन्य कार्य हो जाएगा आ आन के आकार को ई कार ईद आस ईद आस तो आसीन बनेगा वहां आसमान मत कर देना वहां या आसान ये सोचोगे बहुत आसान है बनाना इसको तो वो आसीन बनेगा तो इस तरह से ये अनुवाद करें करेंगे इसमें आत्मने पद की धातुओं से शानच लिया करके क्षत्रि और शानच इन दोनों प्रत्ययों का पाणिनि ने एक अन्य नाम भी रखा है संक्षिप्त नाम वो कौन सा है सत ये सत वो मत लेना अस धातु से बना हुआ क्षत्रि है ये संज्ञा है अर्थात यदि कहीं पाणिनि सत बोलते हैं तो ये दोनों प्रत्यय गृहित हो जाएंगे तो सत संज्ञा करके लाभ क्या होगा सत जो हम नाम रख रहे हैं इन दोनों प्रत्ययों का तो इसमें कहीं सत कह के बोलेंगे तो कहा बोल सकते हैं जैसे लिटा सद अर्थात ये जो क्षत्रिय और शानस प्रत्यय है जो कि लट लकार के स्थान में किए गए थे ये दोनों प्रत्यय लिलिट लकार के स्थान में भी विकल्प से हो जाते हैं लिटह सद वा। तो लिरट लकार के स्थान में करेंगे तो फिर विकरण सिया भी आएगा ठीक है ना सिया भी आएगा फिर तो जैसे गम धातु से किया तो श्या भी आएगा और स गम से करेंगे तो वैसे तो गम धातु अनिट है लेकिन ऋणन हो वो गमीरिट परस्मी पदेशू से इटागम भी हो जाएगा तो गमिष्यन अब सगमिष्यन अस्थि या भविष्य अस्थि क्यों नहीं लगेगा हुँ? या आसीत सगमिष्यन आसित ठीक है हम्म भविष्य तो भविष्य तो फिर पीछे भी ऐसा होना चाहिए सगछन अस्ति आसीत क्यों बोलते हैं वहाँ लठ का प्रयोग किया तो लठी आना चाहिए अस्ति स गच्छन अस्थि हाँ तो यहाँ भी ऐसी बोलेंगे सगमिशन आसीत नहीं जब वहां हमने तीनों बोल दिए कि गन अस्थि गच्छन आसित गच्छन, गच्छन भविष्यति तो यहां भी बोले गमिशन अस्थि गमिशन आसित गमिशन भविष्य क्योंकि यहाँ गमिशन का अर्थ जाता हुआ नहीं है यहां गमिशन का अर्थ है जा रहा होगा आगे की बात बताई जा रही है यानी क्रिया आगे होगी और जब क्रिया आगे होगी तो फिर वर्तमान और भूत कहां से आ जाएंगे अब यह प्रश्न हो जाएगा फिर तो तो वहां प्रश्न का ये उत्तर बनेगा कि क्रिया की निरंतरता क्रिया की निरंतरता भूतकाल में बताई जा रही नहीं है वर्तमान कालम बताई जा रही है भविष्यत कालम बताई जा रही है की जिस समय यह घटना घटेगी उस समय ऐसा ऐसी निरंतरता हो रही होगी लेकिन क्षत्रिय जब हम लटके स्थान पर लाते हैं ये प्रत्यय तो उस अवस्था में पीछे के आप दो वाक्य लट वर्तमान काल के और भूतकाल के वो नहीं बोल पाएंगे ये एक अलग इसमें विशेषता है इसकी तो गमिष्यन भविष्यति ही होगा पठिष्यन भविष्य अब भले ही हिंदी में हमने जाता हुआ या पढ़ता हुआ बोल दिया वो तो हम वहां भी कह सकते हैं कि जाता हुआ था जा रहा था और जाता हुआ था एक ही बात है बिल्कुल स गचन आसित तो आप हिंदी में आप ये भी कह सकते हो वह जाता हुआ था जाता हुआ शब्द यहां भी लेकिन जाता हुआ इतने मात्र से नहीं बात बनेंगे होगा देखो आगे क्या लिखा हुआ है जाता हुआ देखकर के हम सीधे कहते हैं कि हैं गच्छन बना लें ऐसा नहीं क्यों क्रिया की निरंतरता हमेशा वर्तमान काल को ही दुतित करती है और ये तो क्रिया हो नहीं है अभी इसकी हम निरंतरता दिखाएं कैसे और ये विशेषता केवल संस्कृत में ही है इस वाक्य में आप अंग्रेजी में ऐसा वाक्य बना के दिखाओ मुझे अंग्रेजी में आईएनजी न लगा कर कुछ और लगाओ आईएनजी लगाने का अर्थ है क्षत्रिय आए आप शानच वाला कोई वाक्य दिखाओ अंग्रेजी में शानस का कोई अपभ्रंश बन जाएगा आएं। आएं नहीं आई एम रीडिंग बुक आप तो पैसे बोल रहे हो ना आप उसमें लाओ ना फ्यूचर सेंटेंस में फ्यूचर टेंशन बोलो रीडिंग बोलते हुए तो रीडिंग बोलते हुए क्यों बोलोगे आप प्रत्यय बदलो रीडिंग बोलोगे आप तो फिर वही बात होगी क्षत्रिय हो गया वो तो हम जो आईएनजी लगाते हैं ये क्षत्रि का नुमागम होने के बाद उग्र चांद स्वर्ण स्थानीय सूत्र लगाने के बाद जो रू बनता है पठन ये उसका अंश है आई एन थोड़ा सा आई एन जी एन आ रहा है ना ये एन वही नुम का एन है तो शानज का बोलो रीडमानी अंतर है दोनों में हां दोनों सही है दोनों सही है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है दोनों का अर्थ अलग अलग है जाता हुआ हुआ, जा रहा हुआ। हाँ जाता हुआ होगा यहाँ हमने क्रिया की निरंतरता दिखा दी कि देखो तुम जाके बाहर देखो जब तुम देखोगे बाहर तो वो जाते हुए मिलेगा तुम्हें इन क्रिया कर रहा होगा लेकिन यहां इसका अर्थ ये नहीं है यहां क्रिया है ही नहीं होनी है अभी और होने वाली क्रिया को हम निरंतरता के रूप में ले सकते यद्यपि ऐसे वाक्य बहुत कम आते हैं संस्कृत में भी यहां इन्होंने दिखा तो दिया है बना करके लिटा है सदवा करके सूत्र भी आ गया लेट कार के स्थान में जैसे प्रत्यय हो जाते हैं लेकिन कम प्रयोग आते हैं जैसे हम कहें कि वश धातु से ही तो क्या बनता है वक्षमाण खूब प्रयोग मिलता है इसका मिलता है नहीं वक्ष तो वक्षण का अर्थ क्या है जो कहा नहीं गया है अभी आगे कहा जाएगा वक्षमान सूत्र से ऋषि ऐसा निर्देश कर रहा है या करेगा यानी आगे आने वाले सूत्र से जो सूत्र आगे कहा जाएगा वक्षमान सूत्र का अर्थ जो सूत्र आगे कहा जाएगा तो कुछ ही प्रयोग हैं जो इसके मिलते हैं लिट के स्थान पर क्षत्री शानच वाले हम्म तो अंतिम नियम देखिए क्षत्रि और शानच प्रत्यांत का सप्तमी में समय सूचक अर्थ हो जाता है पीछे भी आ चुका था ये जिसमें मैं पढ़ रहा था मई पठत्ती सती मई रुद्रती सती इस प्रकार से उदाहरण के वाक्य देखें बालक को बालक वर्तमानोस्थी आशीद वा तो वर्तमान है यानी कि व्यवहार कर रहा है या कर रहा था विद्यमान था हार करने का अर्थ वही विद्यमान था उसकी कुमारी कार्यम कुरबाणा तो कुमारी स्त्रीलिंग है इसलिए कुर्बाणा अब कुर्बाणा में ये शानच क्यों हो गया क्योंकि क्री धातु उभय पद की है पीछे कुर्वती या कुरबन ये भी आ चुका था रूप हैं और यहां शानच भी कर लिया उभय पद की होने से तो कुर्बाना गौरी भोजनम पचमाना यह भी वह पद की है हम पचंती भी कह सकते हैं गौरी भोजनम पचंती अस्ति या पचमाना अस्थि शिष्य अधियान शिष्योधियान अस्थि शिष्योधियानोस्ती तो पढ़ रहा है पढ़ता हुआ है पुत्री आसीना अस्ति ये आत्मनिपद की ही है इसमें क्षत्रि नहीं आएगा दासी भुंजाना अस्ति ये भी आत्म पद में ही आएगी अगर भोजन करना अर्थ लेंगे तो पालन करना अर्थ लेंगे तो क्षत्रि प्रत्यय आएगा तो भुंजाना अस्ति भोजन खाती हुई है भोजन भोजन खा रही है अहम् शाह प्रातः पठिष्यन ये भुंजमाना रूप नहीं बनता हम्म है भुंजमाना भुंजमाना आप बनाएंगे तो शायद हो सकता है बंजय कैसे कैसे बनाएंगे नहीं धातु तो भुज है अब बनाइए आगे भुज पालना हो और किस गण की है हम्म हम्म तो हो गई जी अब बन गई भुनज हलंत ही तो रही आपने क्या किया है कि यहाँ जो भुंज में भुंजाना में देख लिया कि देखो आन है आगे इधर शायद ये अकारांत भुंज है आप अकारांत मान के चल रहे भुंज को अकारांत नहीं हलंत है ये में को हल लिखेंगे तब आन जोड़ेंगे उसमें और मुखागम होता है अकारांत पर हो नहीं।, नहीं सकती है ऐसी और भी बहुत से शब्द चल पड़े हिंदी में जो है लगता है कि हाँ संस्कृत से निकाले गए हैं जैसे चलायमान बनाओ जरा इसको पहले चलाए बनाओ फिर मान जोड़ना उसमें यानी आन करके फिर मुकागम करना चलाए बनाओ पहले चलोड़ी चलोड़ी। बन जाएगा चालय मान तो बन सकता है क्योंकि धातुए उभ पद की होती ही है सारी हेतु से हेतुमतीचा से क्रिया का फल फलकर्ता को मिलता है तो आत्मनिपद नहीं तो श्मीप शेषात से तो चलायमान बन जाएगा ऐसे और भी कुछ शब्द मैंने और खूब बोलते हैं लोग लोग क्या तो प्रातः पठित अर्थात भविष्यामि के साथ जोड़ करके तो मैं कल प्रातः पढ़ता हुआ होऊंगा कार्यम कर भविष्यामि रुदंतम पुत्र त्यक्ता ये क्षत्रि प्रत्यांत का दिया इन्होंने शानच का वैसे चल रहा है प्रकरण ये क्षत्रि का भी दे दिया है तो पुत्र त्यक्ता पिता गई गच्छति सति ये भी क्षत्रिय प्रत्यांत के हैं दोनों गति पिता आगत कुमारिया महेष्य सखीभ भी, दासी भय कर लेना इसको दासी सह, दासीपी निकषा महीम अति कुरिया महेषिया सखिया के साथ और दासियों के साथ दासी सह वापीम निकषा वापी के समीप वापी तालाब के समीप और पृथ्वी पर बैठी है तो यहाँ अधितिष्ठती अधि उपसर लग गया ना तो स्थासाम कर्म मही को कर्म बना दिया है नहीं तो महियाम बनता सखी शयाना अस्ति तो शी धातु आपने पद बदकी है इसलिए शानस हो जाएगा और मुकागम हो नहीं पाया क्यों नहीं हो पाया कारण था ही नहीं शी है तो शी को फिर शपाएगा लेकिन हट जाएगा तो शी और आन अब क्या करेंगे शी और आन अब क्या करेंगे बोल उलझन हर जगह आती है हर उत्तर में सुलझा हुआ उत्तरणीय पद देखो आन प्रत्यंगित है तो इंगित होने से गुण तो होने का नहीं इसलिए सूत्र अलग से बनाया पाणी ने इसको स्पेशल सूत्र धातु के इससे गुण करना होगा आपको आप कहीं उससे करने तो के उसे तो नहीं हो सकता और तब अयादेश करके बनेगा शयान नहीं तो क्या बनता श्याणा श्याणा बोलते है ना श्याना तो सखी शयाना अस्ति। चलिए आगे अनुवाद देखिए उस बालक ने एक बार पाठ पढ़ा तो एक उस बालक ने एक बार पाठ पढ़ा तो यहां यहां क्षत्रिय शानस का तो कुछ नहीं दिख रहा है तो सामान्य वाक्य ही है वैसे बनाएंगे तो सक्रित को दिखाना है इनको तो सब बालक सकृत पाठम पठितवान पठित पठत बालके ने बोलेंगे तो पाठम अनेक प्रकार से बन सकता है राजकुमारी नदी के पास जा रही है तो राजकुमारी नदी के पास नदीम निका जा रही है गच्छन्ति तुमने क्या गम्यमान क्या तो शानच में गम धातु आत्म की है कि परसम की है हम्म हम्म तो गम्यमान गलत है क्या चलो अब तो सही बात कर लेते हैं गम्यमान गलत है क्या फिर क्या करना चाहिए आप गम्यमान भी गलत नहीं है और गम धातु है परसम की फिर कैसे आया शानच गम्य, बना है? गम्य कैसे बन जाएगा देखो यदि हम कर्मवाच्य भाववाचन बनाते हैं कर्मवाच्य बनाएंगे इसको भावाच्य तो बनता नहीं गम धातु से तो उस अवस्था में फिर गम धातु आत्म पद ही बन जाएगी लेकिन जब कर्मवाच्य बनाएंगे तो फिर कर्ता में भी तृतीया होगी तो अगर गम्यमान बोलना है हमें तो ये वाक्य कैसे बनेगा कौन सा वाक्य था दूसरा वाक्य तो राजकुमारिया ठीक है राजकुमारिया नदीम निकषा गम्य मानया भूयते आ गया समझ में अब क्योंकि अस्तातु तो अस्तातु तो भाव ही बनेगा उसका तो कर्म बनेगा नहीं यहां जो कर्म बना है वो गम धातु से जो हम लाए हैं आत्मनिपद वो कर्म में आया ध्यान रखना देखो गम धातु से आत्मनिपद अर्थात गम धातु से लटलकार कर्म में आया अस् धातु से लटलकार भाव में आया दो धातुएं अलग अलग हैं तो गम धातु से जो लकार कर्म में आया है उसके कारण से वो कर्ता को कर्म को कहेगा अब कर्म कौन है यहां पर वापी ए, नदी लेकिन नदी में द्वितीया हो रही है इसके कारण से निकषा के कारण से तो इसलिए वहां छेड़छाड़ नहीं करेंगे हम नहीं तो नदी प्रथम बन जाती फिर उप विभक्ति उपपद विभक्ति जो है वो बाधक बन रही है उसमें लेकिन कर्ता तो कर्ता तो अनिवित हो ही गया ना तो प्रभाव पड़ेगा उसमें तृतीय हो जाएगी वो तो है ही पहले से ही है विशेषण पहले से ही विशेषण है वो तो अब कर्ता अनुत हो गया तो कर्ता में तृतीय होगी तो फिर विशेषण विशेषण में भी तृतीया होगी तो राजकुमारीया नदीम निका गम्य मानया भूयते थोड़ा टिपिकल वाक्य हो गया ना ये तुमने बोला इसलिए मुझे बताना पड़ा और वैसे तो वही बनेगा कि राजकुमारी नदीम निकषा गचंती अस्ति अस्थि क्षत्र ही आएगा शानस कैसे लाओगे शानस लाने के लिए धातु को पहले आत्म की बनाना पड़ेगा या तो आत्म पद वो स्वरूप से हो अथवा फिर कर्म या भाव में लाओ कमलिनी वापी में अत्यंत शोभित हो रही है तो कमलिनी वाप्याम अत्यंत शोभमाना अब शुभ धातु दिए उन्होंने करने के लिए दिखा रहे हैं शुभमाना अस्थि कमलिनी शुभमाना हो गया रानी सखियों के साथ गौरी और सरस्वती की वंदना कर रही है तो राजी या महिषी सखी भी सखी भी ही सह सखी भी सह गौरी सरस्वती अब रानी एक वचन है तो वंद माना वंदमाना हस्ती गौरी और सरस्वती ये कर्म रहेंगे वंद धातु के नगरी के चारों ओर रजनी में प्राची प्रतीची उदीची और वाची दिशा में कौमदी फैल रही है तो नगरीम परिता और आगे है रजनी में अधिकरण हो गया रजन्याम।, रजन्याम तो नगरीम परितो रजन्याम और ये दिशाएं जो सारी आ रही हैं तो ये भी अधिकरण है क्योंकि इन दिशाओं में है ना तो प्राच्याम प्रतिच्याम उदीच्याम अवाच्याम दिशी दिश, दिश है है शकारंत। दिशी दिश दिशा हलंत ये सकारांत स्त्रीलिंग का दिशी और कौमदी फैल रही है तो फैल रही है कोई इन्होंने संकेत दे दिया है कि प्र स्वर्ग पूर्वक श्री धातु लगानी है परिताह में परिता क्या लगेगा परिताह में रोरी परिता और रजनी है ना आगे तो परिता में तो वो लगेगा ये हसीचर वो पहले आ रहा है रूढ़ी तो आठवें अध्याय का है तो प्र उपसर्ग पूर्वक श्री धातु श्री परसपद की है तो इसलिए शानच न ला करके यहाँ पर क्षत्रिय लाएंगे तो प्रसरंती अवाच्यम दिशी कौमदी प्रसरंती अस्ति प्रसरंती अस्थि ठीक है गौरी की वाणी शिव को अच्छी लग रही है तो गौरी की वाणी गौरिया वाणी नहीं वाणी दिया है इन्होंने यहाँ पर इस अभ्यास में गौरिया तो गौरिया वाणी शिव को अच्छी लग रही है तो जिसको अच्छा लगता है वो कौन होता है संप्रदान तो शिवाय अब अच्छी लग रही है तो यहाँ पर अगर हम क्षत्रिय शानच में से लाएंगे तो शानच आएगा क्योंकि रुच धातु आपने पद की है और किसका बनेगा विशेषण वो वाणी का तो वाणी स्त्रीलिंग है तो रोचमाना वाणी का बनेगा विशेषण तो रोचमाना पार्वती और जानकी पृथ्वी पर बैठी हुई बैठी हुई अष्टाध्यायी पढ़ रही हैं तो पार्वती जानकी च पृथ्वी पर बैठी हुई तो आस धातु का हम प्रयोग करेंगे और अधि न लगा नहीं लगाएंगे तो तो आएगा फिर सप्तमी अधि लगाएंगे तो द्वितीया आएगी यानी अध्यासीना बोलना होगा फिर और आसीना इतना बोलेंगे तो पृथ्व्याम नहीं तो पृथ्वी तो पृथ्व्याम अब आसीना क्योंकि दो हैं ये पार्वती और जानकी तो आसीने अष्टाध्यायी अधियाने स्तह नहीं अष्टाध्यायीम अधिया अष्टाध्यायी कर्म रहेगा हो गया पार्वती जानकी च पृथिव्याम आसीने अष्टाध्यायी अधिया राम बैठा हुआ था तो राम आसीन आसीत बैठा हुआ था तू पढ़ रहा था तुम अधिया वह मांग रहा था सयाचमान आसित कुमारी सो रही थी कुमारी शयाना शया न लेना मैं रड़क करके बोल रहा हूं अलग करके बोल रहा हूं इसलिए स्पष्ट इस हो जाए संधियां जो भी नियम के अनुसार है वो सब चलती रहेंगी तो कुमारी शयाना ना गौरी खाना खा रही थी तो गौरी भोजनम भुनजाना आसीत भोजन कर्म रहेगा देखो कर्म और कर्ता आदि जो हम कारक देखते हैं धातुओं के उसमें ये मत सोचना कभी भी कि लकार लाएंगे हम जिन धातुओं से उन्हीं के कारक देखे जाते हैं लकार से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर लकार ठीक है चलो यहाँ भी क्षत्रिय में भी लकार तो आ ही चुका है लेकिन कई स्थानों पर हम और प्रत्यय कर लेते हैं मान लो हमने तुमन कर लिया अख्तवा कर लिया आप क्या करोगे उनके भी कर्म और कर्ता सब देखे जाते हैं धातु तो है ही वो केवल लकार के अनुसार ही नहीं देखना है कि लकारम रूप बन रहा है जिसका उसी के हम कर्ता कर्म आदि कारक देखें ऐसा नहीं कहां तक हो गया बारह वाक्य हो गए तेरहवा प्रभा हंस रही थी तो प्रभा अब हस धातु तो प्रश्नबद्ध की है हसन्ती अन्नासिक मत लगा देना इसमें हिंदी में लग जाता है इसमें से हसंती आसित हसंतियात रानी हसती हुई सखी को क्षोभ से देख रही थी तो रानी महिषी हसंती और सखी को देख रही थी सखी कर्मी रहेगा सखीम और क्षोभ से देख रही थी तो क्षोभ से देख रही थी तो क्षोभ यहां पर एक उसका भाव है तो क्षोभन या क्षोभ पूर्वकम दुखे ना, ये भी कह सकते हैं है हाँ, अब देखने का इन्होंने ईक्ष धातु जो आत्म की है उसका प्रयोग करने को कहा है तो वहां पर शानची ही हो जाएगा तो आशीत हसती हुई सखी को हाँ हसती हुई सखी को ठीक है तो हसनतीम मैंने क्या बोला था नहीं हसनतीम सखी महिषी हसंतीम सखीम मैं जब लिख रहा था तब गौरी आई तो मई लिखती सती गौरी आगता आगच्छत बालक जब रो रहा था तब वह दासी आई तो बालके रुदती सती दासी आगता आ, आगच्छत, आगच्छ। आगच्छ। कुमारी गाय का दूध, दोती है।, तो नहीं, का दूध दोती है, तो कुमारी अब गाम गाय का दूध दोहती है तो गाय का दूध इसको अलग बनाएंगे गोर दुग्धम दोग्धी लेकिन यहां इसको हम दर्म के रूप में लेंगे तो गाम दुग्धम दोग गाम भी कर्म दुग्धम भी कर्म दोगी दासी रानी से धन मांग रही है यहां भी है ये? तो दासी महिषि धनम मांग रही है तो अगर क्षत्रि शानस लाना है तो याचमाना अस्ति, और नहीं तो याचते सरस्वती पार्वती से प्रश्न पूछ रही है सरस्वती ये भी द्विकर्मक है तो पार्वती प्रश्नम पूछ रही है तो पृछती अस्ति अथवा पुत्री बकरी को गांव में ले जा रही है तो पुत्री अजाम अब ग्रामम अब यहाँ ले जा रही है तो नी धातु का प्रयोग करेंगे नहीं निधातु उभपद की है तो या तो नयंती बोले अथवा क्या बनेगा हम यानी ये प्रापण है ना उभयपद तो भयपति में अगर हम आत्मनिपत बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे नियते, नियते, नियते, नियते। नहीं शान ला करके तो निया निया। क्या बनेगा पता ही नहीं क्यों सत्यपति जी सिद्धि करके देख लो देखो संदेह क्यों हो रहा है आप लोगों को कि ये तो, ये तो तो तो तो है शानस तो, गुण हो तो नहीं पाएगा तो कौन कह रहा है शानस को मान के गुण होगा शब नहीं आएगा क्या सब भी आएगा। अरे की है मैंने पहले नयते बुलवाया था आपसे तो नये माना अगर हम निय माना बोलेंगे तो ये वाच्य बन गया अब वाक्य दूसरा बनेगा फिर अब बनेगा कौन सा था बीसवा हाँ तो क्या बनेगा जो ले जा रहा है वो करता कौन है पुत्री पुत्री तो पुत्री का हो जाएगा पुत्रिया तृतीया होगी और जिसको ले जा, जा रहा है बकरी वो है कर्म तो कर्म प्रथमा होगी आजा हैं ग्राम में तो कोई बात नहीं वो अधिग्रहण रहेगा या वो कर्म ही रहेगा उसका हैं तो अब ये नियमाना ऐसे बनेगा यानी बकरी ले जाई जाती हुई पुत्री के द्वारा गांव में बकरी ले जाई जाती हुई है ऐसे बनेगा नियमाना बन तो जाएगा तो यहां हम कर्तवाचन बना रहे हैं तो पुत्री अजाम ग्रामम नयमाना अथवा नयंती अस्थि राम कल प्रातः लिख रहा होगा तो राम शाह प्रातः अब लिख रहा होगा तो यहाँ पर ये लिरिट लकार में क्षत्रि प्रत्यय कह रहे हैं तो क्या बनता है लिरट लकार में वैसे रूप एक बोलो पहले प्रथम पुरुष का बनता है न तो नोड़ो उसमें तो क्या बनेगा तो क्षत्रि बने में फिर भविष्य लिखीश्य मत बोल देना कभी लेकिश्यान। लेकिश्यान। वो तो श्रत्य में गुण का निषेध हो पाता है यहाँ है यहाँ तो श्या है तू कल घर जा रहा होगा तो तम श्वह, अब घर जा रहा होगा तो गृह गमिष्यन, भविष्य भविष्य गमिष्यन भविष्यसि पाप मत कर नहीं तो बाद में रोएगा तो पापम मा कुरु नोचे पश्चात रोदिष्य रोदिष्यसी क्योंकि पाप से दुख होता है यही पापा दुखम जायते यहाँ तृतीय नहीं बोलेंगे ये पंचमी अच्छी रहेगी पापा दुखम, पापा दुखम जैसे वहां कहते हैं ना ज्ञान मुक्ति ही बंधु विपर्यात तो यहाँ दुख हो रहा है नहीं हो, सकता। दुखम हो सकता है अगर आप लिखोगे तो हो जाएगा तो जायती अशुद्ध वाक्यो में अधियति का आत्मनिपद है इसलिए अधियाना ऐसे ही शयाना भुंजाना आसीना आशीना में ई दास से ईकार हो जाएगा और महिष्या धनम में क्योंकि याच धातु कर्म कहे तो महिषीम धनम याच माना अस्थि और ये जो अंतिम अंत में जो बीसव वाक्य आया था देखो वही आ रहा है ना दासी अजाम ग्रामम नयंती तो अजाम ग्राम नयंती ये क्षत्रिय हो गया और शानिज करेंगे तो नयमाना अजाम ग्रामम नयमाना अस्थि ऐसी पैंतीस अभ्यास हो गई हो